तो हमारे जो है ये जो कृदंत तद्धिकांतों के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं सिद्धियां में कृदंत तद्दितान तिगंत समास ये मुख्य सिद्धियों के प्रकार हैं कुछ कृदंत शब्द हैं कुछ तद्दितान्त शब्द हैं मुख्य प्रकार यही हैं समास जैसे कृतद्धित समासमें तीन तो निर्देश करी रखें कृदंत तधितान्त समास और एक तिंगंत चौथा तो ये प्रमुख विभाग हैं सिद्धियों के जो आपको करने ऐसे तो जो सुबंत रूप है ना सुबंत जो रूप चलाते हैं मनी कृदंत या तद्धितंत से या समास से फिर जो रूप चलाते हैं वो भी सिद्धियाँ करनी होती हैं जैसे रामा रामो रामा राम तो बना लिया फिर रामा रामो रामा राम राम राम ये जो सारे रूप बनेंगे उनकी भी सिद्धियाँ दिखाते हैं पर मैंने मूल शब्दों की बात कही कि मूल शब्द जो है कृदंत तद्दितंत समास जो कि एक ही सूत्र में पढ़ें कृत तद्वित समास और तिंगंत उनादि को उसमें जो कृत प्रत्यय है उनको गणना किया आप लोगों ने हैं एक सौ पैंतालीस होते हैं जो ये आपने लट लिट लूट आदि भी गिने साथ में जैसे वर्तमान लट परोक्ष से लिट अनंत लूट, दृढ़ से सेच सब गिने घन ये सब गिने तो मैं तो बहुत समझता था थोड़े आए तो एक सौ पैंतालीस तो और विकर्ण प्रत्यय गिन लिये श्यादी प्रत्यय श्यादी जो बीच में विकर्ण आकर के बैठते हैं ना सब श्यादि से ताशी लड़ो इत्यादि और, और कौन से गिने सनादि दस ग्यारह है ना गिन करके रखते हैं तो फिर वो सही हो जाते हैं जैसे कृत्य प्रत्यय कितने कृत्य छः होते हैं ऐसे ऐसे गिनने से फिर एक हो जाती है व्यवस्था हो जाती है जैसे पचन पचन तो पचनता पचनतम पचन तो पचतः पचता पचद पचत, भ्याम पचदभी ये ये कौन से रूप हैं है? क्या हाँ सुबंध से पहले जो शब्द रूप है वो क्या है क्यों भाई शब्द रूप जो है ये चार प्रकार के सिद्धियां मैंने बताई इनमें शब्द रूप क्या है तो प्रातिपदिक है ये जो प्रातिपदिक है ये तदितान्त है समास है तिंगंत है इस तरह से पूछ रहा हैं तदितान्त है हाँ मुख्य मुख्य चार रूप बताए एक कृदंत एक तद्दितंत एक समास कृत समाजशास्त्र सूत्र में जो पढ़े हैं और एक तिंगंत तो ये चार मुख्य मुख्य बताए ऐसे तो और भी हैं जैसे सुबंत रूप सिद्ध करते हैं हम और स्त्री प्रत्यांत भी बनाते हैं हम हैं है? तो पर ये मुख्य सिद्धियां जो हैं चार हैं कृदंत समास समासंत तो जो पचन पचन तो पचनता तो पचन इन चारों में से कहां पर बैठता है, है? कृदंत में आएगा तिंगंत नहीं है कृदंत है ये अब पूछो कि कौन सा कृत प्रत्यय है तो कृत प्रत्यय आपको ध्यान में आना चाहिए फिर वो कृत प्रत्यय कौन से अर्थ में आया है किस कारक में आया है वो भी ध्यान होना चाहिए ठीक है ये ये सारी चीज़ें समझने की हैं इनको आप ठीक से समझ लेते हैं तो शब्द के स्वरूप को ठीक समझ रहे हैं है ना तो मैंने क्या बताया बोलिए हैं क्या बताया पचन पचंतो दो पचनता ये कौन सा कृत प्रत्यय है क्षत्रि प्रत्यय है यहाँ पर पच धातु से लट लकार और लट के स्थान में क्षत्रि हो गया है जो ये कृत प्रत्यय है ना ये क्षत्रि प्रत्यय है यहाँ पर पच धातु से पचती पचता पचंती भी रूप चलते हैं वो तो तिंगंत रूप हो गए और पचन पचंतो पचनतोपचनता ये क्षत्रि प्रत्यंत के रूप हो गए पचन पचनतो पचनता पचत रूप हो गया ये कृदंत मूल क्रद शब्द क्या हुआ एक तो शब्द होता है और एक पद होता है इनमें क्या अंतर होता है भाई शब्द में और पद में क्या अंतर है हाँ भाई सूप और तिंग जिसके अंत में है सूप और तिंग अंत में है उसको तो पद कहते हैं और जो पद होता है और जो शब्द होता है इन दोनों में क्या अंतर है अंतर यह है कौन बताएगा तो हाँ बताओ जो शब्द है वो, तो रहेगा। जो तिगंत है। ये नहीं है, वो शब्द रहेगा हम्म शब्द तो वो बच गया जो जिसमें शुभ तिंग नहीं है पकड़ने लगे भाई ये तो शुभ और तिंग जिसमें नहीं है वो तो शब्द हो गया और जिसमें शुभ तिंग जोड़ दिए वो पद हो गया शब्द से जैसे धातु एक शब्द है पर वो पद नहीं है प्रातिपदिक एक शब्द है पर वो पद नहीं है जैसे राम प्रातिपदिक एक शब्द है पर रामा है, राम रामो रामा ये पद हैं राम शब्द से सुप जोड़ दिए सुप कितने होते हैं कुल मिलाकर के संतोष 21 होते हैं तो वो इक्कीस इसके साथ राम के साथ जोड़ेंगे तो क्या क्या बनेंगे रूप रामा, रामा, रामा, रामा, रामान रामा, रामा, रामा। हाँ। हाँ जैसे स्वामिन एक शब्द है और इसके साथ सुधी जोड़े तो फिर क्या रूप बनेंगे स्वामीन स्वामी हम्म हम्म हम्म सुओजस आमोस ये जो इक्कीस प्रत्यय हैं ये स्वामीन शब्द के साथ जोड़ेंगे तो ये रूप बनेंगे जो इन्होंने बोले हैं तो जो कृदंत शब्द होते हैं ना और जो तद्धितांत शब्द होते हैं और जो समास शब्द होते हैं ये शब्द होते हैं फिर इनसे सुओजस आदि जोड़ देते हैं जो कृदंत और तद्दितान्त होते हैं उनसे कौन कौन से प्रत्यय जोड़ सकते हो आप जरा मेरे को बताओ एक बार हिसाब लगाकर। कर आदि जो इक्कीस प्रत्यय हैं स्वादि प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय कृदंत से भी सुअवजस जुड़ सकते हैं स्त्री प्रत्यय जुड़ सकते हैं तद्दितंत से भी सुअजस आदि जुड़ सकते हैं और स्त्री प्रत्यय जुड़ सकते हैं समाज से भी सुअजस आदि जुड़ सकते हैं और स्त्री प्रत्यय जुड़ सकते हैं और कृदंत से तद्धित प्रत्यय जुड़ सकते हैं जो कृदंत शब्द होते हैं ना उनसे कृदंतों से सुअवजस आदि स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय जुड़ सकते हैं कृदंत से तिघंत नहीं जुड़ेंगे कृदंत से तिघंत नहीं जुड़ेंगे कृदंत से तो केवल सुअजस स्त्री प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कृदंत से तद्धित का उदाहरण को बोलिए आप से का उदाहरण बोलो पहले हाँ ये सारे जुड़ेंगे ना रूप बोल दो पाका पाको पाका पाकम पाको पाकान पाक पाका भयम पाके भाक से पाकयो पाका नाम पाके पाकें, पाको पाके शु ये सारे जुड़ तो गए क्या बोला मैंने कृदंत से सुजस जुड़ गए अब कृदंत से स्त्री प्रत्यय का कोई उदाहरण दीजिए संतोष हाँ कृदंत से स्त्री प्रत्यय पाचक कृदंत है और उससे आजादता स्ट्ताप किया तो पाचिका बन गया अपना एक है? कोई अलग अलग उदाहरण बोलो कुमारी हाँ कुमारी है जैसे कुमारी शब्द में कुमार एक कृदंत यदि शब्द मान लेते हैं तो कुमारी जो है कृदंत से स्त्री प्रत्यय हो गया अब बोलो अच्छा। हाँ अज शब्द है कृदंत उससे अजा बना दिया ठीक बोले आप बोलो देवी। हाँ देव शब्द से देव कृदंत शब्द है इससे स्त्री प्रत्यय देवी हो गया। कृदंत शब्द में किस शब्द से कृदंत शब्द बना आप अध्यापिका हाँ ऐसे प्रसिद्ध शब्द भी ले सकते हो ना अध्यापक से अध्यापिका लेखक लेखिका कृदंत शब्द से कोई स्त्री प्रत्यय करके बताओ हाँ आप बोलिए अच्छा तो ये कृदंत शब्द से स्त्री प्रत्यय हो गए अभी मैं पूछूँ कृदंत से तद्धित प्रत्यय के उदाहरण बताओ आप बोलिए कृदंत से तद्धित प्रत्यय करके हाँ सूर्य शब्द तो कृदंत है उससे सौर बन गया सौरी ये भी बन सकता है फिर तद्धित से फिर वो मैं दूसरे प्रत्यय पूछूँगा तब आना धातु से प्रत्ये जोड़ करके जो तिंग प्रत्यय हैं उनसे अतिरिक्त तिंग प्रत्ययों को छोड़ कर के कोई और प्रत्यय जोड़ने पर धातुओं से कृदंत शब्द बनते हैं और तिंग प्रत्यय जोड़ने से धातु से तिंग प्रत्यय जोड़े जाते हैं तो क्या बनते हैं तिंगंत बनते हैं धातु से दो प्रकार के शब्द बनते हैं कुल मिलाकर गच्छती गच्छता गच्छंती ये सब तिंगंत हैं और गमन गति ये सारे कृदंती हैं गमन शब्द है गति शब्द है जैसे गम धातु ही ले ली हमने एक अलग अलग भी कहने की जरूरत नहीं है कि धातु लेकर के बता सकते हो ना, गम धातु से गमक गम धातु से गमक बना लिया गम धातु से गमन बता लिया बना लिया गम धातु से गति बना लिया नितुन? गम धातु से बहुत सारे कृत प्रत्यय हो सकते हैं गम से गमी बन गया गम से गामी बन गया कृत प्रत्यय है ये सारे देखो गमन गति गमक गमी गामी गच्छन ये भी कृदंत है क्षत्रि प्रत्यय है ये गच्छन्ति गछंती है, स्त्री प्रत्य जुड़ा हुआ है इससे गत गतवा गत शब्द है, गत शब्द है ये रूप तो मैं जो है फिर रूप चला देंगे ना, गमनम गमने या गति गति गमक गमक गमक गमी गमीनौ गिना न गा गानौ गा गछन गच्छनौ गत गत गतौ गत ग ये प्रथमांत शब्द रूप हैं इनका ही यदि मूल शब्द देखेंगे तो गमन गति गमक गमिन गामिन ये मूल शब्द हैं इनसे रूप चला दिए ये गत गतवान गतवत ये भी जैसे गंतव्य शब्द शब्द लिख रहा हूं रूप नहीं चला रहा हूं गमनीय गंता गंतुम, गत्वा ये जो कृदंत शब्द हैं कुछ तो क्रिया प्रधान होते हैं बहुत ही ज्यादा जिनमें क्रिया रहती है और ये भी कृदंत होते हैं जो कि उड़ादि कोष में जितने भी शब्द बनाए गए हैं उन शब्दों को भी कृदंत कहते हैं जैसे क्री से पहला ही सूत्र है कारु वायु पायु जायु स्वादु साधु मायु क्रीवापाजी जायु मायु ये सारे ही कृदंत शब्द हैं क्रीवापाजी मी स्वदि साध्य सुभ्यो स्वदि साध्य सुभ्यो आशु ये पहला ही सूत्र है उनादिकोष का क्रीवापाजी मी स्वदि साध्य सुभ्योण तो ये जो है कृदंत शब्द हो गए उन प्रत्यय होता है उन प्रत्यय में क्यों रखा गया है भाई क्रीवापाजी सूत्र में उन प्रत्य तो चला जाता है जब चला ही जाता है तो उसको क्यों रखा है रखते ही नहीं फिर तो कह देते अचुणित या तो आदि सूत्र लगाएंगे तो ये गणित प्रत्यय परे मांगता है ना तो वो उसमें उसको नये लगाने से ही वो शर्त घटेगी ऐसे सोचा गुरु हर प्रत्येक के साथ हर अनुबंध का कोई ना कोई प्रयोजन है कितने सारे प्रत्यय हैं देखो ये जो 145 सौ पैंतालीस आपने कृदंत प्रत्यय छोटे ऐसे ही तद्दीत भी छाटो गिन करके कितने हैं सारे तद्दीत प्रत्यय भी गिन लो और उनमें फिर जो है हम बोल देंगे ना ये सारे तद्दीत प्रत्ययों में जहाँ भी ये कहीं कहीं ज़्यादा भी हैं वहीं क्षण कठ जैसे सत्रह प्रत्यय हैं ऐसे जो है ना गिन लेना तो उनमें प्रत्यो में भी अनुबंध जो लगाए हैं उनका हरेक का कोई ना कोई प्रयोजन होता है कृत प्रत्यो में अनुबंध लगाए हैं तिंग में अनुबंध लगाए हैं ठीक है और सभी प्रत्यो में प्रत्यय अधिकार में जितने भी प्रत्यय है कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं कुल तो सारे सनादी प्रत्यो में भी अनुबंध लगा रखे हैं और शादियों में भी लगा रखे हैं जैसे सिब उलम लेटी लगा दिया चिलूंग इतले सिच अब सिच में चकार अनुबंध लगा दिया चिण भाव भावकर्मणों में चय अनुबंध है उधर नये अनुबंध है ये एक बड़ा विषय है कि ये जो प्रत्ययों के साथ अनुबंध लगाए हैं बहुत बड़ा एक विषय माना जाता है और अनुबंधों के प्रयोजन होते हैं बहुत सारे अनुबंधों के प्रयोजन होते हैं धीरे धीरे उनको दिमाग में एक एक विषय है आप लोगों को विचारने के लिए विषय दे रहा हूं कि ये अनुबंध किस किस काम के लिए लगाए हैं ठीक है और धातुओं के साथ जो अनुबंध लगाए हैं उन सब का भी एक अपना प्रयोजन होता है धातुओं के साथ अनुबंध लगा रखे ना जैसे डुपचस पाके मूर्धन शय लगा दिया डू लगा, लगा दिया ये सब अनुबंधों के प्रयोजन है ऐसे नहीं कि एक बार लगा दिया और फिर हटा दिया प्रयोग में जब उनको रखना ही नहीं तो प्रश्न बनता है क्यों लगा दिए और क्यों उनको फिर हटा दिया तो वो एक चिन्ह बना लिया कि ऐसे चिन्ह वाली धातु से अमुक कार्य होता है वो जो अनुबंध लगाते हैं उनको एक प्रकार से अपने आप में एक चिन्ह बना लिया और उससे उन कार्यों को कर लेते हैं तो धातुओं के साथ अनुबंध प्रत्यु के साथ अनुबंध और आदेश के साथ भी अनुबंध लगा रखे हैं उनका भी प्रयोजन है आगम के साथ भी अनुबंध लगा रखे अनुबंध क्या होता है जिनकी संज्ञा हो जाती है उनको अनुबंध कहते हैं तो आदेशों के साथ अनुबंध लगाए हैं और आगमों के साथ अनुबंध लगाए हैं आदेश और आगम समझते हैं आगम के साथ अनुबंध लगाए हैं और यही है धातु प्रत्यय प्रातिपदिकों के साथ अनुबंध लगाए हैं बहुत जगह धातु प्रातिपदिक प्रत्यय आदेश आगम इनके साथ अनुबंध लगाए हैं उन अनुबंधों का अपना अपना प्रयोजन होता है ठीक है प्रातिवदिक साथ जैसे नदट नदट प्रतिवेदिक है कृदंतों से क्या क्या प्रत्यय होते हैं सुी देखो प्रत्ययों में यहां अनुबंध लग रहे हैं ना बहुत सारी जगह जैसे सु में ऊ लग रहा है औ में तय लग रहा है इसका प्रयोजन ऐसे नहीं लगा रखा है लगा रखा है पूछे तो सुड नपुंस से सु प्रत्याहार बनाने के लिए ठीक उत्तर दिया है तो इस तरह से घी और सुप में पै अनुबंध क्यों लगा रखा है सुप प्रत्याहार बनाने के लिए सुअजस का सु और पै का पै ले लिया सुप प्रत्याहार बना दिया तो ये एक बात मैं कह रहा था कि कृदंत शब्दों से सुअवजस आदि प्रत्यय होते हैं स्त्री प्रत्यय होते हैं स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं टाप डाप चाप गीप घीस गीन ती प्रत्यय होता है यूनस्ती श्यंग प्रत्यय होता है ऊंग प्रत्यय होता है ठीक है तो स्त्री प्रत्यय हो जाते हैं कृदंतों से और स्त्री प्रत्यय जो होते हैं तद्धित से भी होते है, तद्ध तद्ध हैं तद्धित प्रत्यय अब तद्धित पर आ जाते हैं हम तद्धित से क्या क्या प्रत्यय होते हैं एक तो सुप प्रत्यय होते हैं सुप एक स्त्री प्रत्यय होते हैं तद्धित प्रत्यांत शब्दों से और एक तद्धित प्रत्यांत शब्दों से फिर दोबारा तद्धित भी हो जाते हैं जैसे कृदंत से तद्धित होते हैं ना? अच्छा मैं ये पूछूं कृदंत से कृदंत हो जाते हैं क्या धातु से ही कृत प्रत्यय होते हैं कृदंत से कृत प्रत्यय नहीं होते अच्छा फिर मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ तद्धित से कृत प्रत्यय हो जाते हैं धातु से ही कृत होते हैं फिक्स कर रखा है धातु से कृत तद्धित से जो है सु औजा शादी हो जाते हैं हो जाते हैं स्त्री प्रत्यय हो जाते हैं और तद्धित से तद्धित प्रत्यय तद्धित से तद्धित कैसे हो जाते हैं अभी अगला प्रश्न है मेरा तद्धित की प्रात हो जाती है फिर प्रातिपदिक मान करके हो जाते हैं गर्ग से गार्ग और गार्ग से गार्गेन तद्धित से तद्दित हो गया ना दो प्रत्यय हो गए एक गोत्र प्रत्यय एक युवापत्य युवा, युवा में प्रत्यया है एक गोत्रापत्य होता है एक युवापत्य होता है दो दो दो चौथे अध्याय में है ना पहले पाद में गोत्र और युवा संज्याएं की है न अपने घर में परिवार में एक हमारा गोत्र होता है और जब तक वो गोत्र हमारी सामाजिक परंपरा का निर्वाह करने के लिए ये गोत्र गोत्रों की परंपरा चलाई गई घर में जो ज़िम्मेदार होता है वो गोत्र से कही जात कहा जाता है और जो बाल बच्चे होते हैं वो युवा शब्द से कही जाते हैं और एक व्यभिचार है इस नियम का बूढ़े व्यक्ति को भी युवा से कह देते हैं गोत्र यूनश्च कुत्सायम और यदि कोई नौजवान लड़का घर में बहुत ज्यादा वो दिखाए अपनी चौधराहट तो उसकी निंदा करने के लिए भी युवा से कह देते हैं जैसे गार्गी ये गोत्र प्रत्यय है और गार्ग से एक प्रत्यय होगा गार्गण गार्गण जो है ये युवा प्रत्ये में प्रत्यय हो रहा है तो जो नौजवान बच्चे को गार्ग कहना चाहिए पर यदि वो बहुत ही चौधरीपन दिखाए तो गार्गी असित्व जाल्म ऐसे बोल देते हैं ये जो है गार्गेण ने कहकर उसको गार्ग कह देते हैं ये धीरे धीरे समझोगे अभी मैं इतना समझा रहा हूँ कि गोत्र से युवापत युवापत्य में प्रत्यय हुआ जो तद्धित से तद्धित आया है एक प्रसिद्ध शब्द जैसे मनुष्य शब्द है ये तद्धितंत है या कृदंत है देखो ये मनु शब्द है ये कृदंत है मनुष्य ये तद्धित है मनुष्यत्व तद्धित से दोबारा तद्धित हो गया है या मनुष्यता तद्धित से तद्धित है ये तद्धित से दोबारा तद्धित हो गया है ठीक है कृत से दोबारा कृत्य नहीं होता है पर तद्धित से दोबारा तद्धित हो जाता है तीसरे अध्याय में तिंग प्रत्यय होते हैं तो क्या राम शब्द से तिंग प्रत्यय हो जाएगा कृदंत से कृदंत से तिंग प्रत्यय हो जाएगा ये तो तीसरे अध्याय के ही हैं क्यों नहीं आ रहा कृदंत तिंग प्रत्यय क्यों नहीं आ रहा यहाँ राम शब्द से हाँ जी आप बोलिए हाँ तो ऐसे बोलो ना ऐसे बोलो कि धातु से आता है और ये कृदंत तो प्रातिपदिक हो गया है सीधा उत्तर है कि प्रातिपदिक से कैसे आएगा धातु से आता है वो वहां पर विधान किया है कि धातु से तिंग प्रत्यय होता है धातु से कृत प्रत्यय होता है तिंग प्रत्यय होता है धातु से दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं कृदंत बनने के बाद फिर तीन नहीं आता धातु से तो कृदंत तो तो शब्द बन गएंत तीन प्रकार के प्रत्येक होंगे स्त्री प्रत्यय और तद्दित प्रत्यय और एक शब्द से प्रत्यय करके तद्धित बना लिया जैसे हमने बना लिया नड से नाड़ायन, अब नाड़ायन शब्द से सजस हो सकते हैं स्त्री प्रत्यय हो सकता है और तद्धित भी हो सकता है तद्धित प्रत्यान से बुरा दोबारा तद्धित हो सकता है हम्म अब समाज पर आ जाओ समाज से क्या क्या होते हैं सुजस होते हैं स्त्री प्रत्यय हो सकते हैं और तद्धित हो सकते हैं समाज से समाज से तद्धित हो जाते हैं समासांत भी तो तद्दित ही है पांचवें अध्याय तद्धित का अधिकार है तो जब हमने समाज से तद्धित बता दिए और वैसे जो समासांत समास होते हैं ना वो समास से नहीं होते समास के हिस्से होते हैं एक विशेष बात है समास जो होता है उसके अवैध होते हैं जैसे हमने कहा जैसे हमने कहा राज सखा मान लीजिए तो देखो राजा का सखा ष्ठी समास किया षष्ठी समास राजग सखी सु सुच ये जो ये समासांत शब्द का अर्थ है समास के लिए जो उत्तर पद है ना उसको समास का है यहाँ केवल विग्रह वाक्य भी होता है कई कई जगह कई जगह समस्त पद अर्थ होता है अलग अलग समाज शब्द अलग अलग जगह जैसे कृत समाजशास्त्र में समाज शब्द का समस्त पद अर्थ है और विग्रह वाक्य अर्थ कहाँ है समास का एक विभक्ति चा पूर्व निपाते